्यो पनयायंत्यनुदिनम किंचितिफल शेसित के चित् स्वर्गमता पवर्गम परि यज्ञादि अस्माकम वधाना यदुन घृजुगलध्यादनाथ किम किम नृपतिना <coughs> स्व पबर्गैच कि पदारिता समस्च्यूर श्री श्रीराधि काया हृदय से चौर कांति का Chaura graganam purusham namami nama kamalena. न कमल मे नम कमल प नमस्ते कमले क्षण यो ब्रण विदा पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेवत्मबुद्धि प्रकाश मुक्षुर्वई शरणमहम प्रपदे बृंदारक बृंद वंद वृंदावन चंद्र श्रीकृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकर मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भोगी र भगवान की अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के समाधान के हेतु अब तक आप लोगों को बताया गया कि हम लोग नाधिकाल से भ्रांत हैं हम मेंटल हो गए हमको भ्रम हो गया है एक रोग है उस रोग में क्या होता है किसी वस्तु को विपरीत रूप में देखना उसको भ्रम कहते हैं जैसे रस्सी को सांप समझना सीप को मोती समझना चांदी समझना इसको भ्रम कहते हैं अनाज काल का ब्रह्म है ये ब्रह्म माया के कारण हुआ है माया भगवान की शक्ति का नाम है भगवान की तीन प्रमुख शक्तियां हैं एक पराशक्ति एक जीव शक्ति एक माया शक्ति तीनों शक्तियों का भगवान शक्तिमान है अध्यक्ष है प्रधान क्षेत्र पतिर गुणेशा छह सोलह श्वेता सकारणम करणाधिपाधिपे नौ श्वेता सुतरोपनिषद वो जीव माया प्रत्येक शक्ति पर शासन करता है करम प्रधान अमृता क्षरम भराक्षरात्मा ना देव वो तो जीव माया पर शासन करता है एक दस श्वेता अक्षरे ब्रह्म परे तनते विद्या विद्ये निहित यूढ़ विद्या विद्ये इषते यस्तु शोन्य पांच एक श्वेता चतरोपनिषद भागवत भी कहती है ये भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर वो माया और जीव का ईश्वर है अध्यक्ष है शासक है गवर्नर है नियामक है प्रेरक है सात पंद्रह सत्ताईस जेन, यतो, यद्य, यद्य, यदा, स्यादिदं साक्षा प्रधान दस पचासी चार भागवत द्वामौ पुषौ लोकेर एवं क्षर सर्वाणी भूताक्षर उच्चते उत्तम षस्तः परमात्ता जो लोकत्र बिहर् ईश्वर यस्मा क्षरती तो म्षरादी चोत्तम अथस्म लोके वेदे चथिता पुरुषोत्तम यो मम संमूढ़ो जाति पुरषोत्तम सर्विदति मर्व भारत तमाम शास्त्रम, पंद्रह सोलह पंद्रह सत्रह पंद्रह अठारह पंद्रह उन्नीस पंद्रह बीस गीता तो ऐसा कोई एक भगवान है जो अपने अतिरिक्त सब का शासक है सब का शासक प्रमुख कौन है जिनका शासक है नंबर एक उनकी पराशक्ति के गवर्नर स्वांश अनंत ब्रह्मादिक नंबर दो जो अनादिकाल से जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है लेकिन मायातीत है उनका भी शासक है और जो अनाद काल से जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश मायाधीन है उनका भी शासक और जो उनकी ही शक्ति माया जिसके आधीन समस्त मायाधीन जीव है उसका भी शासक है वो ये तीनों शक्तियों का शासक है लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार से माया शक्ति दूर रहती है लेकिन बिना श्री कृष्ण के वो कुछ नहीं कर सकती जीव शक्ति उदासी है ये न पराशक्ति का अंश है और न माया शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है क्योंकि ये चेतन है लेकिन तीनों शक्तियां अनाभ जनंत सनातन है तीनों में किसी ने किसी को बनाया नहीं और तीनों में कोई किसी को नष्ट नहीं कर सकता केवल माया शक्ति को छुड़ाया जा सकता है लेकिन अपनी ताकत से नहीं कोई जीव अपनी शक्ति से माया से छुटकारा नहीं पा सकता क्यों इसलिए क्यों माया भगवान की दैवी शक्ति है दैवी खाली जड़ नहीं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दूरत्य मामे वजे प्रपद्यंते माया में ताम भगवान को चैलेंज कर दे अगर ये मायातीत लोग तो ये भी मायाधीन हो जाए ब्रह्मादिक हा ऐसी है माया शक्ति ये केवल भगवान पर हावी नहीं हो सकती बाकी और किसी को भी नहीं छोड़ेगी अगर भगवान उसकी पर दृष्टि करे कृपा की ये भगवान दयाये सर्वात्म पदोंबली कम ते दुस्तरा मितर चया ममा हमतिधी श्वास घाल भक्चे दो सात बयालीस भागवत जिस पर भगवान दया कर दें उसको छोड़कर कर कोई भी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है न हो सकती है जो माया को चैलेंज कर सके ऐसी बलवती है माया सो माया सब जगही ही नचावा जा सुचरित लखी काहू न पावा बदंती विश्व कवयस्मश्वरम पश्यत्म विदोचिता तथा मुहयमा सुविस्मित कृत्यमज नोस्मित बड़ा आश्चर्य है क्या बड़े बड़े शास्त्र वेद के ज्ञाता बोलते हैं आ, माया तो मिथ्या है <laughs> शंकराचार्य ने तो माया को शक्ति नहीं माना है माया फाय नहीं होती तुर्स जाति कहते अज्ञानियों जरा मेरी भी सुन लो सोदासी रघुबीर की ये हमारे ठाकुर जी की नौकरानी है माया लो और सुनो ये दासी बना दिए जड़ शक्ति को सो दासी रघुबीर की समझे मिथ्या सोपी समझने में तो मिथ्या लगती है जड़ है लेकिन छुटे न राम कृपा बिनु नाथ चैलेंज करता हूं मैं बिना राम कृपा के माया का से कोई छुटकारा नहीं पा सकता राजा तसीप महा भाषा भानु कर यद पिमृषा त्यू काल सो भ्रम न सो अजासु कृपा असभ्रम मिट जाई गिरी जासो कृपालु रघुराई बिना रघुराई के कृपा के ये माया नहीं जा सकती इसीलिए मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि कर्म ज्ञान योग तपश्चर्या कोई भी साधना विश्व की ऐसी नहीं है जो माया को चैलेंज कर सके अपने बल पर ये सब माया के पास तक जाके लौट आते हैं डर के मारे जहां ये तक ये गए स्वर्ग ले गए उसके आगे धर्म महाराज आगे और ले चलो आगे माया है मैं नहीं जाऊंगा योगी भी लौट आए ज्ञानी भी लौट आए शंकराचार्य ने भी मान लिया आरूढ़ोपी निपात ज्ञानियों को भी माया पटक देती है गिरा देती है नाम देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छत मारकंडे पुराण ओ कोई नहीं बचेगा उससे और बिना माया के गए भगवत प्राप्ति नहीं होगी हमको दिव्य शक्तियां नहीं मिलेंगी तो हम भगवान का दर्शन भगवान का ज्ञान भगवान की प्राप्ति ही कैसे करेंगे तो फिर दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति कुछ भी नहीं हो सकती अरे अधिकांश तो हमारे यहां के दार्शनिक दुख निवृत्ति ही मानते हैं लक्ष्य ये आप लोगों को बता दें, हमारे यहाँ छह दर्शन हैं। वेदांत न्याय सांख्य मीमांसा पातंजल वैशेषिक इसमें एक है मीमांसा दर्शन वेद के पूर्व भाग को कर्म कहते हैं मीमांसा कहते हैं और उत्तर भाग को उपनिषद वेदांत ज्ञान भक्ति ये मीमांसा दर्शन ने कहा भगवान की कोई आवश्यकता नहीं लो छुट्टी बस यज्ञाधिक करो स्वर्ग बस प्राप्त करो बस और कुछ आगे नहीं है उसके यज्ञ ही सब कुछ है कर्म अपने आप फल दे देगा और फल क्या स्वर्ग अरे उसके आगे उसके आगे कुछ है ही नहीं बस जाओ आओ जाओ आओ रो गाओ यही करो पुनरअन पुनरअि मरणम अपनरअपि जननी जठ रे शयनम जाओ स्वर्ग चार दिन रहो फिर लौटो मां के पेट में टंग जाओ उल्टे फिर पैदा हो फिर मरो फिर जाओ नरक फिर लौट के आओ दुख निवृत्ति वगैरह कुछ नहीं होना होना सांख्य आया सांख्य ने कहा अरे भाई ऐसा मत करो <laughs> लेकिन ईश्वर नहीं एक दो प्रकार का सांख्य होता है एक तो महाभारत के वन पर्व के अग्नि अग्निव कपिल हुए हैं वो तो ईश्वर को मानते नहीं केवल सृष्टि की बात करते हैं कि भगवान की जरूरत नहीं है ये प्रकृति से सृष्टि हो जाती है अपने आप प्रकृति से सृष्टि हो जाती है जीव है जीव तत्व तो भी है और चौबीस तत्व तो और हैं लेकिन भगवान की आवश्यकता नहीं और ये सृष्टि का यही क्रम है इनका भी कोई मतलब नहीं भगवान भगवान से और एक कपिल और हैं करदम के पुत्र देवहूति के पुत्र वो बहुत बड़े भक्ति के आचार्य हैं, जिनका मैंने बार बार आपको भागवत में प्रकरण बताया है वो भी सांख्य के निर्माता है लेकिन वो ईश्वर मानते हैं, ईश्वर की भक्ति भी मानते हैं। अब आए न्याय दर्शन ये कहते हैं नहीं नहीं भगवान के बिना सृष्टि नहीं होगी ये बात गलत है सांख्यिकी और निमांसा की लेकिन भगवान अकेले सृष्टि नहीं कर सकता ये पृथ्वी जल तेज ये चार चीजों के जो सूक्ष्म परमाणु होते हैं उनको लेके भगवान सृष्टि करते हैं और प्रमाण प्रमेय आदि सोलह तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लो तो दुख निवृत्ति हो जाएगी आनंद पानंद कहीं नहीं किसी को मिलना जुलना अब आए वैशेषिक भी न्याय के ही अनुयायी है परमाणुवादी लेकिन भगवान को मानते हैं और कर्म के अनुसार फल मिलेगा और दुख निवृत्ति हो जाएगी जीव पड़ा रहेगा ऐसे निश्चेष्ट बस इसी का नाम दुख निवृत्ति जैसे गहरी नींद में हम लोग पड़े रहते हैं अदाय योग पतंजलि ये ईश्वर को मानते हैं न्याय वैशेषिक की तरह लेकिन ये कहते हैं कि मन पर कंट्रोल कर लो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ बस इसके आगे हम नहीं जा सकते ये भी दुख निवृत्ति पे अटक गए आनंद प्राप्ति नहीं अब आया वेदांत इसमें दो राय है कुछ वेदांति तो कहते हैं दुख निवृत्ति लक्ष्य है कुछ कहते हैं आनंद प्राप्ति भी होती है अद्वितियों में भी दो राय है शंकराचार्य कहते हैं आनंद प्राप्ति होती है और इनके गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौरपादाचार्य कहते हैं नहीं दुख निवृत्ति ही होती है लेकिन भगवान ही पादान कारण है सृष्टि के अब न्याय वैशेषिक वगैरह ने तो निमित्त कारण मांगना खाली भगवान को और उपादान कारण माना उन्होंने परमाणुओं आदि को लेकिन वेदांत ने हा पादान दोनों कारण है भगवान और ये माया तो गौण कारण है प्रमुख है भगवान और वेद के अनुसार हम भगवान को मानते हैं अनुमान से नहीं तो और दर्शन शास्त्र तो पौरुषेज है वेदांत तो अपौरुषेय है अशुद्ध वैदिक है और इसी पर बड़े बड़े महापुरुषों ने रिसर्च करके भगवत प्राप्ति की और बताया कि जितने और दर्शन शास्त्र है उनके अनुयायियों को मोक्ष हो ही नहीं सकता टेम्परेरी दुख निवृत्ति होगी सदा को दुख निवृत्ति तो तब हो जब माया जाए और माया तब जाएगी जब भगवान की कृपा हो और भगवान की कृपा तब होगी जब भगवान की भक्ति करो लोग भक्ति करते ही नहीं मानते ही नहीं न्याय ने कह दिया 16 तत्व का ज्ञान करो वैशेषिक ने कह दिया 6 तत्व का ज्ञान करो योग ने कह दिया चित्त वृत्ति निरोध कर लो बस अष्टांग योग तो आनंद प्राप्ति का स्वरूप वैष्णव लोग मानते हैं जितने जगद गुरु हुए और शंकराचार्य भी मानते हैं आनंद प्राप्ति का लक्ष्य तो बिना भगवान की कृपा के माया नहीं जाएगी स्वर्ण अक्षरों में लिख लो इसलिए सदा को दुख निवृत्ति भी नहीं होगी फिर जन्म होगा फिर पतन होगा और आनंद प्राप्ति का तो प्रश्न ही नहीं इसलिए उन लोगों का ये मैं कौन मेरा कौन प्रश्न हल ही नहीं होगा कभी अस्तु भक्ति के द्वारा ही ये प्रश्न हल होगा अब मैंने आपको ये तो बताया था या, एक दिन कि भक्ति भगवान श्री कृष्ण की ही क्यों करनी है इसलिए वो एकमात्र अद्वय ज्ञान तत्व है शेष सब उनके आधीन है और एक साइंस और है ये तो तर्पिता नि जगं रजते जनता स्थावरा जंगमा अपी भक्ति रसामृत सिंधु जिसने भगवान की भक्ति कर ली श्री कृष्ण की उसने सा की कर ली ऐसा मान लिया गया कोई इतराज नहीं करेगा हमारी भक्ति क्यों नहीं किया चुप हिम्मत नहीं कोई बोले इंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा कोई भी नहीं बोल सकता सब खुश होंगे हमारे प्रभु का भक्त हो गया ये भी नाराज नहीं होंगे जैसे भक्त लोग भगवान का प्रचार करते हैं तो जितने जीव भगवान के लिए आंसू बहाते हैं उनको देख देख कर वो विभोर होता है प्रचारक हा हमारे कारण ये जीव भगवान का बनने जा रहा है ये नहीं सोचता हो अरे ये भी भगवान का हो जाएगा जैसे संसार में वो तो किसी स्त्री को किसी का पति और कोई स्त्री से प्यार करे या स्त्री कोई और पति से प्यार करे तो ओ क्या कांड खड़ा हो जाए लेकिन ईश्वरीय जगत में खुश होते हैं संत लोग अधिक से अधिक जीव मेरे प्रभु से प्यार करें भले ही हमसे वो देर में करें न करें और जीवों को आनंद मिले वो तो ये चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से प्यार किया तो समझो सबसे कर लिया अच्छा गधे की अकल से समझो यथा तरो निषेचने नृप्यंति तत्कुजो पशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रिया थर्वे जैसे पेड़ की जड़ में खाद दे दो पानी दे दो तो उसकी शाखा उपशाखा पत्र पुष्प फल में जल पहुंच जाता है अलग अलग पत्ते पर पानी नहीं देना है जैसे आप भोजन कीजिए पेट भरने के लिए लेकिन वो भोजन अंदर जाके सब इंद्रियों को ताकत दे देता है अलग अलग आंख में आटा दाल चावल नहीं डालना है कान में नहीं डालना है हाथ में रोटी दाल नहीं चिपटाना है आप खाना खाइए सब जगह पहुंच जाएगा ताकत ऐसे ही सबके मूल है श्री कृष्ण उनकी भक्ति कर लो सबकी भक्ति हो गई और सबकी भक्ति करो श्री कृष्ण की ना करो ना माया जाएगी ना आनंद मिलेगा ना भगवत प्राप्ति होगी काम ऐसा हृतज्ञान सात बीस गीता मूर्ख लोग तमाम देवताओं की भक्ति करते हैं आप लोग देखते होंगे पूजा पाठ जब होती है ये नवदुर्गा दुर्गा है ये सोडस मातृ का है ये अमुक देवता है ये अमुक है इनको सिंदूर चढ़ाओ इनको ये इनको ये <laughs> पद्म पुराण कहता है चक्कर में पड़े हो तुम हस मरे कुंडली काक्षम सबाहीजा भ्यंतर सुचित केवल भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर लो तब काम हो गया अब और कुछ नहीं करना है इसलिए श्री कृष्ण की ही भक्ति करना है अब दूसरा प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति किसको करना है यही गड़बड़ है सब संपूर्ण विश्व में यही गड़बड़ है तब भ्रांत है लगभग 99 परसेंट लोग इंद्रियों से भक्ति करते हैं इंद्रियों से इंद्रियों का कर्म भगवान के एरिया में कर्म ही नहीं कहलाता वो तो कहलाता है फिजिकल ड्रिल जैसे आसन वगैरह आप लोग करते हैं शरीर के स्वास्थ्य के लिए ऐसे ही फिजिकल ड्रिल है जो पूजा करते हैं हाथ से कान से सुनते हैं पुराण कथा लेक्चर आंख से देखते हैं चारो धाम जाजा के मूर्तियों को ये इंद्रियों की भक्ति पाठ करते हैं गीता भागवत रामायण बड़े बड़े ग्रंथों का देखो आज हमारे देश में जगह जगह टीवी पर भी जगह जगह भागवत कथा हो रही है राम कथा हो रही है सब तक कथा बोलते हैं पाठ हो रहा है। एक सौ आठ बार रामायण का पाठ कर लो तो भगवान के दर्शन हो जाएं एक बार गीता प्रश्न में निकाल दिया ऐसा तमाम लोगों ने एक सौ आठ बार पाठ किया और, और कहीं सर पर नहीं दिखा राम का हम हमारे पास आए उनमें बहुत से लोग हमने कहा महाराज हमने तो एक सौ आठ की दूनी तीन बार किया तो हमने कहा तुम, किसने कहा है कि राम मिल जाएंगे अक्षर पढ़ने से नहीं ये लिखा है देखो हमने क्या कहा कल्याण में हमने कहा कल्याण वेद है कि शास्त्र है कि पुराण है क्या है ये तो अखबार है साधारण लोगों का लिखा हुआ जिसने लिखा है उसी से तो पूछो पकड़ो जाके उसी को कि क्यों हमारा दिमाग खराब किया हम तो नास्तिक हो गए हमने कहा क्या तुलसीदास जी भूल गए थे वो भी लिख देते एक चौपाई में कि एक सौ आठ बार जो मेरी रामायण का पाठ कर लेगा उसको राम के दर्शन हो जाएंगे वो तो लिख रहे हैं कि मिल ही नघुपति बिनु अनुरागा कि ये योग जप ज्ञान जब योग ज्ञान से वो नहीं मिलने वाले तो, तो पाठ करने से कैसे मिल जाएंगे एक सप्ताह भागवत का करवा लो बस देखो तुम भी परीक्षित की तरह गो चले जाओ जगह जगह हो रहा है उनसे पूछो कि ये बताओ कि भागवत तो कहती है भक्त्यामें कया ग्राहिया मैं केवल भक्ति से ही मिलता हूं एक कया लिखा है 11, 14, इक्कीस नमाम साधयत योगो न सांख्यन धर्म उद्धव ग्यारह चौदह बीस हमको और कोई मार्ग नहीं पा सकता तुम कहते हो हम अक्षरों को संस्कृत में वो भी है अठारह हजार लोग पंडित जी पढ़ रहे हैं और सुनने वाला ऊंघ रहा है बेचारा संस्कृत जानते ही नहीं वो क्या सुने भागवत अरे बस तुम ऐसे ही बस बैठे रहो हो गया कितनी बड़ी अंधेर और उसी भागवत के एंड में लिखा है तक्षणवन विपठन भी विचारण परो भक्तिया भागवत को पढ़ो या सुनो फिर विचारण परो उसका मंथन करो अर्थ पर फिर इसके बाद भक्त्या अरे तुम्हारी क्या हैसियत है भागवत लिखने वाले वेद अभ्यास को भी नारद जी ने कहा है ऐसे भागवत नहीं लिखना पहले भक्ति करो भगवान को देखो प्रत्यक्ष फिर भागवत लिखो अन्यथा तुम्हारी भागवत हम नहीं मानते कि सही है तो अपशत पुरुषम पूर्वम एक सात चार भगवान का दर्शन किया भक्ति करके बद्री नारायण में जाकर फिर भागवत लिखा अरे कोई मजाक है भगवत प्राप्ति की तुम एक हफ्ते बैठे रहो दो चार घंटे बस पंडित जी सुनता सुनाते रहे और तुमको गोलोक मिल जाए अच्छा अगर तुम कहते हो नहीं जी हम कहते हैं ऐसा होगा तो ये बताओ भागवत सुनने के बाद वो जो सुन रहा है कुछ परिवर्तन हुआ उसकी कामनाएं क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष चले गए जी नहीं कोई परिवर्तन पॉइंट वन परसेंट भी नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ फिर क्या रिएक्शन क्या हुआ अरे कोई रोटी दाल चावल पेट भर के खाए तो तृप्ति होती है ना? ऐसा तो नहीं है कि पेट भर खाया और भूख बढ़, बढ़ गई अरे वैसे कैसे बढ़ जाएगी भूख वो तो भूख समाप्त होगी भाई हमको उसका परिणाम मिलना चाहिए माया अनिवृत्ति, माने काम क्रोध लोभ मोह समाप्त हो जाए आज अजी सुनो <laughs> वो भागवत में लिखा है कि कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभ में पढ़ लेना महात्म्य जो कथा सुने उसके लिए कानून लिखा है कि काम क्रोध लोभ अहंकार मोह सब को जो छोड़ दे वो सुने कथा अरे रे रे रे तू तो भगवत प्राप्ति कर दिया उसने पहले ही जैसे माया चली गई जैसे हाँ सुखदेव की माया पहले चली गई थी मां के पेट से निकलने के पहले परीक्षित को मां के पेट में ही भगवान के दर्शन हो गए थे और जब परीक्षित बाहर आए मां के पेट से तो क्या हुआ था ये नाम कैसे पड़ा इनका परीक्षित गर्भे दृष्ट मनोध्यायन परीक्षित लोगों की ओर देखा वो जो मैंने गर्भ में श्री कृष्ण को देखा था वो कहा है इसमें तो नहीं है कहीं वो नरेश भी हो मनुष्यों की ओर देख देख कर ऐसे घूर घूर के तो लोगों ने कहा माँ बाप ने कहा है, क्या देख रहे हो वो जो गर्भ में हमें जिनका दर्शन हुआ वो है श्रोता भागवत के एक करोड़ों भागवत सुनने वाले इनका कुछ तो होना चाहिए था काम तो लोभ मोह और संसार की आसक्ति में कमी एक गीता के पाठ वाले और गीता के भागवत के लेक्चर देने वाले हम लोग जरा मन में सोचे कोई अर्जुन बना किसी की माया गई अरे अर्जुन अज्ञानी था ही नहीं ये तो हम लोगों के कल्याण के लिए गीता का नाटक हुआ है आप कैसे कहते हैं गीता में तो लिखा है अरे ये सबको बेवकूफ बनाया है अर्जुन और श्री कृष्ण ने ये बताओ कि जब द्वारिका में गया था अर्जुन और दुर्योधन दोनों तो भगवान सो रहे थे अरे एक्टिंग कर रहे थे मैं सो रहा हूं खर्राटे में तो चुपचाप दुर्योधन भी बैठ गया अर्जुन भी बैठ गए कि द्वारिका के राजा हैं डिस्टर्ब करना ठीक नहीं बैठे हो जब ये जागेंगे तो हम लोग बात करेंगे तो दुर्योधन सिरहाने बैठा था हम, हाँ, राजा है। अब अर्जुन तो उस में कुछ था नहीं तो बिचारा अपना चरण की ओर बैठ गया अब श्री कृष्ण ने जागने की एक्टिंग की है? अर्जुन तुम कब आए इधर बोला दुर्योधन <laughs> अरे हम भी आए हैं हो ओ? ओ आप लोग कैसे आए भाई आप लोग अब बताया दोनों ने कि भाई हम महाभारत होने जा रहा है तो हम आपकी हेल्प के लिए आए हैं अर्जुन ने कहा हम भी आपकी हेल्प के लिए आए हैं तो भगवान चुप हो गए उन्होंने कहा परीक्षा लेना चाहिए हमको भगवान कौन मानता है उन्होंने कहा देखो एक तरफ तो मेरी अठारह अक्षोहिणी सेना रहेगी हथियार बंद और लड़ेगी बाकायदा एक तरफ मैं रहूंगा बिना हथियार के बिना लड़े अब बताओ तुम दोनों में किसको कौन लेता है जल्दी से बोल गया दुर्योधन हम आपकी सेना लेंगे तो अर्जुन ने कहा महाराज बड़े मुस्कुरा के हम आपको लेंगे सोचो अगर अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान न जानता वो मायाबद्ध होता तो कहता है महाराज ये कौन सी बंटवारा है आधी फौज दीजिए उनको आधी हमको और आप अपना बीच में बैठिए चुपचाप देखिए ये क्या फैसला है आप पूजा तो करना है तो युद्ध में अरे आप जब हथियार भी नहीं चलाएंगे तो चाहे बहुत बड़े आप शास्त्र के विशारो हो बेकार है तो इसका मतलब अर्जुन को मालूम था श्री कृष्ण भगवान है और जहां भगवान है वही जीत होगी लेकिन उसने एक्टिंग किया वहां जब पहुंच गया और पहुंचने के पहले भी ज्ञान है उसको कहा उभयोर मध्ये रथम स्थापय में पहले अध्याय में गीता के एक इक्कीस में कहा कृष्ण रथ को खड़ा करो दोनों सेनाओं के बीच में क्यों बीच में क्यों खड़ा कर रहा है ये नहीं पूछा क्योंकि तो सर्वेंट है श्री कृष्ण उनको क्यों पूछने का अधिकार नहीं है अर्जुन ने कहा मैं देखूंगा किससे युद्ध करना है कौन कौन किस पार्टी में है मुआयना करूंगा देखो जब क्रिकेट होता है तो बैट्समैन खड़ा होकर देखता है कौन कहाँ पर खड़ा है देख ले तब जब बल्ले से गेंद को मारेंगे तो इनके बीच से निकालेंगे तो इसका मतलब अभी तक अर्जुन को पता है श्री कृष्ण भगवान है हमारी जीत तो होनी ही है सबको देखा और ने श्री कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा भला कोई ऐसे बोलेगा क्यों नहीं करोगे ये हमारे इसमें पूज्य लोग हैं दादा काका मामा नाना इनको मारूंगा तो ये बताओ कि तुम हमारे मालिक खोज लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि जब तुम हमारे पास गए थे हेल्प मांगने तो तुमको मालूम नहीं था क्या कि किसको मारना अरे मालूम था ना कि कौरों से जुदोने जा रहा है हाँ मालूम था तो फिर अरे एक्टिंग कर रहे हैं हम दोनों बोलो मत हम पूरी गीता का प्रवचन का जो नाटक कर रहे हैं ये इसलिए कि सारा संसार बाद में इसको सुनेगा पढ़ेगा और अपना कल्याण करेगा हमारा तुम्हारा मामला यहाँ नहीं है महाभारत तो होगा ही लेकिन ये पूरी स्पीच इसलिए दी जा रही है कि साधारण लोग समझ लें ले ज्ञान हो जाए हर मनुष्य की बुद्धि ऐसी नहीं है कि एक वाक्य में हम कह दे सर्वधर्मान धर्मान मां के मा में कम शरणम ब्रज और अर्जुन कह दे हा हा हम समझ गए ऐसे नहीं समझेंगे सब लोग इसलिए अठार अठारह अध्याय का लेक्चर हुआ तो ये बाहरी इंद्रियों की भक्ति ये भक्ति नहीं है जोग वासिष्ठ में कहा है वशिष्ठ जी ने राम से मन कृतम राम न शरीर कृतम कृतम मन से किया हुआ कर्म ही कर्म है शरीर से किया हुआ कर्म कर्म ही नहीं है हमारी दुनियाबी गवर्नमेंट में भी कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर मंशा है उसकी मर्डर करने की और मर्डर करने की मंशा से उसने मारा है तब तो फांसी होगी और अगर एक्सीडेंट हुआ है मंशा नहीं थी उसकी तो फांसी नहीं होगी यानी भावना के अनुसार फल भावना अच्छी है अर्जुन करोड़ों मर्डर करता है भगवान ने कहा जस्ंकृतो भावो बुद्धिर्स्य नृप्यते हापिशाई मान लोकन नहंती न निबध्यते मैं करता हूं एक कर्तृत्व की बुद्धि जिसकी ना हो फल की इच्छा ना हो ऐसा कोई कर्म करे तो अर्जुन सबको मार करके भी बिना मारने वाला माना जाएगा तू 18, 17 गीता इसलिए तस्मात्वेश कालेषु मामुस्मर तू अपना मन मुझ में रख दे और शरीर से युद्ध कर आठ सात जीता फिर मारने वारने का वाला माना ही नहीं जाएगा दंड देने की बात कौन करे चाहे हनुमान जी हो कोई हो बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़े बड़े युद्ध किए सैकड़ों हजारों लाखों मर्डर किए कोई फल नहीं मिला उनको तुम तो मन से भक्ति करना है इंद्रियों से नहीं यह पाठ जिस दिन कोई पढ़ ले मान ले समझो आधी भगवत प्राप्ति कर लिया उसने हजार बार मैंने आप लोगों से कहा होगा लेकिन आप लोग माने नहीं अभी तक कीर्तन करते हैं तो मन और कहीं है मुंह से बोलते हैं हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जो बिचारे ये सिद्धांत ही नहीं सुने कभी उनसे क्या आशा की जाए कि वो भगवान की भक्ति कर लेंगे जब इतनी बार कहने पर भी आप लोग कभी कभी जाग जाते हैं ठीक है हम इसके ऋणी है कभी कभी आप लोग भी प्रयत्न करते हैं रूप ध्यान का लेकिन बहुत कम हा दूसरे से बात करने लगे तो आप भी बोल सकते हैं हमारी तरह बोलेंगे रूप ध्यान प्रमुख है भक्ति में स्वयं नहीं करेंगे वेदों में कहा गया मन एव मनुष्याणम कारण ब्रह्मबिंदु मोक्ष उपनिषद का दूसरा मंत्र मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है ये त्रिपुरा तापनीय उपनिषद में भी मंत्र है पांच तीन ये मैत्राइणी उपनिषद में भी मंत्र है छ चौतीस ये सात्यायनी उपनिषद ने भी मंत्र है पहला मन ही बंधन मोक्ष का कारण है फिर कहा वेद में चित्त में वही संसार रहा सात्यायिनी उपनिषद का तीसरा मंत्र ये महोपनिषद ने भी मंत्र है चार छाछ ये मैत्रेयी उपनिषद ने भी मंत्र है एक पांच ये मैत्राइणी उपनिषद में भी मंत्र है छह चौतीस कितना ही कारण है बंधन और मोक्ष का इंद्रियां नहीं मन ये वही संसार रहा फिर वेद कहता है ये मन जो है यही संसार है अगर ये इसमें भगवान आ जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए और इसी में संसार भरे हैं हम तो संसार प्राप्ति हो रही है घूमो चौरासी लाख में तेजो बिंदु उपनिषद पांच अट्ठानवे और भागवत ने भी कहा गया ते तखल वस्त बंधाय मुक्त चात मनोमतम आत्मा का बंधन और मोक्ष इसी मन पर निर्भर है तीन पच्चीस पंद्रह फिर भागवत में कहा गया मन परम कारण मामंत ग्यारह तेईस तैतालीस मन ही कारण है मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष ये श्लोक नारद पुराण में भी है पंचदशी में भी है मनो मनुष्याणम कारणम बंधमोक्षयो सबसे प्रमुख और केवल एक कारण है मन अच्छा कर्म करे बुरा कर्म करे भगवान की भक्ति करे संसार की भक्ति करे माँ की बाप की भाई की बीबी की किसी की या गुरु और भगवान की भक्ति करें तय श्रेय आददान साधुवती प्रेय वृणीते कठोपनिषद एक दो एक दो मार्ग है इस मै के अलावा दो बचे हैं एक भगवान एक माया तो श्रेय मार्ग भगवान की ओर ले जाता है आनंद की ओर ले जाता है और प्रेय मार्ग संसार की ओर ले जाता है ये संसार प्रत्यक्ष है इसलिए नेचुरल भागता है मन भगवान परोक्ष है इसलिए परिश्रम करना पड़ेगा इधर सब बोलने वाले हैं चलो इधर आनंद है और उधर थोड़े से लोग बोलने वाले हैं तो इधर जहां सब जा रहे हैं हम भी भागते अरे तुलसी सुर मीरा दस आदमी उधर के कहते हैं वो गलत मार्ग होगा ऐसा बड़े बड़े बुद्धिमान इधर ही जा रहे तो इंद्रियों की भक्ति का कोई फल नहीं मिलता इसलिए भक्ति किसको करनी है मन को तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है और मन को भक्ति करना है जो भक्ति करना है वो तमाम प्रकार की होती है उसकी कोई गिनती नहीं है उसे भागवत में एक प्रकार की भक्ति भी कही गई है तीन प्रकार की भी नौ प्रकार की और पैतीस प्रकार की भी कही गई है ग्यारह तीन बाईस से ग्यारह तीन बत्तीस तक भागवत में पैतीस प्रकार की भक्ति कही गई है लेकिन हमारे आचार्यों ने जगत गुरुओं ने भी नौ भक्ति को प्रमुख माना है जो प्रहलाद ने बताया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम स्मरणम नौ प्रकार की भक्ति में प्रमुख तीन श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम श्रोतव्य की स्मरतव्य चेचता भयम सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को बताया था दो एक पांच श्रमणम कीर्तनम स्मरणम हरे रद्भुज कर्मण तीन भक्ति प्रमुख लेकिन अपने अपने संस्कार के अनुसार श्रवणम कीर्तनम विष्णु रर्चनम पाद सेवनम स्मरणम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम सात पांच तेईस इस सब भक्ति करो हमारे बड़े बड़े जो लेखक महापुरुष हुए हैं उनमें देखिए नारद जी ने अपने भक्त सूत्र में बताया है पूजा दिश अनुराग इति सर्जा वेद व्यास ने पूजादिक को भक्ति कहा है पूजा करना अर्चनम कथा दिश गरगा गरगाचार्य ने कथाधिक श्रवण को भक्ति कहा है सोलह 17, आत्मरत्य विधे ने कि सांडल्या ने कहा कि चाहे पूजा करो और चाहे कथा करो सुनो मन का ट्रीटमेंट करना भगवान ने हाँ सांडल्य ने सबसे इम्पोर्टेंट बात कही हमारी शरीर के आचार्य सांडल्य हैं जिसको आप लोग गोत्र कहते हैं उन्होंने सब सूत्र बनाए हैं और अधिक कठिन है वो और नारद जी ने चौरासी सूत्र बनाए हैं और सरल है तो नारद जी का चौरासी सूत्र अधिक पॉपुलर है तो नारद जी ने क्या कहा भक्ति का लक्षण तद विस्मरण परम व्याकुलता ये भी बढ़िया है भगवान एक क्षण को जब भूल जाए तो व्याकुलता अपने आप होने लगे क्या छिन गया इतना प्यार हो यानी मन का प्यार ही भक्ति है ये अंतिम निर्णय नोट कर लो याद कर लो हर समय याद रहे कीर्तन के पहले बैठो हा किसकी भक्ति करना है श्री कृष्ण की कौन भक्ति करने वाला है मन और क्या क्या शर्त है भक्ति की पहली शर्त है अनन्या दूसरी शर्त है निष्काम तीसरी शर्त है निरंतर लेकिन इन सब के पहले है रूप ध्यान लेकिन भगवान को तो देखा नहीं रूप ध्यान कैसे करें हा ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट कल बताएंगे बोलिए लाडली लाल की